गुरु पद वंदे गुरुपद्द्वंद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर बांचाकतुश कृपा सिन्दुव पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लिरी यदिपातमहंग वंदे परमाधव बृंदीदे वै पिया वैकेशवश्भक्तिपदे दे दी स्वत्व नमो नमः मस्कृत नर चम देवी सरस्वती ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा जगोद धैय सदापरिभव भविष्य दो हम तेथास्पिवशि शरण्यम भीताति हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरशते चरण त्यक्ता दुस्त सुरजलक्षीं धर्मी अर्जा जुगा माया मेघ दैत्यपीत वंदे महापुरश ते चरणारविंद यद्लवनखचंदम छटा विस्फुर्जित किमें गपवधु स्वदर्शी पूर्णागरसागरसारूर्ति राधि कामयि कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनता नंद श्रियात गदाधर शिव सदी श्रीगौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे आजानुम्बित भुजौ कनका संकर्तनकमलायताक्ष विषाबर दिजबर जुगध वंदे जग प्रिय करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे प्रणमसी भयो भूयो श्रीकृष्ण करुणारणव लोकनाथं जगचु शिशुक तमुपाश तमादिदेव पुरुषो पुराण तमालवर्ण सुवता अपार संसारसुद्रसेत भजामे भगवतो स्वूप बागी सजस्व लक्ष्मीजस्वी जस्ते हृदय संगीत तिहम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हेत प्रजते तस्वेतको न ल्रमताम तल्लभते दुखवदनत सुखम कलेन सर्व गंगस तस्व हेतप्रजतेतकोद न ल्रमताम तल्लते दुख बद अन्नत हो सुखम कले तो न सर्वत्र गंगसा शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रहोपा जी ने बताए शरणागत तो भक्तों का कोई चिंता नहीं है शरणागत तो भक्त के लिए भगवान का अपना जुमा है शरणागत भक्तों का अपना कोई चिंता नहीं है निश्चिंत होकर रह सकते शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपा जी ने ये अपराखित जगत का जो गुरु वैष्णव है अपराखित जगत का जो गुरु वैष्णव भगवान का निजी जन है इनके ऊपर पूरा पूरा के पूरा भरोसा रख के एकदम शरणागत होकर अपना भजन राज्य में अग्रसर हुए इसका लिए कोई चिंता नहीं है असरणगत व्यक्ति जो है जो असरणगत तो है जो स्वरणागत तो नहीं है इसका लिए चिंता का कारण है असरणागत तो व्यक्ति अपना पुरुषोकार पुरुषाकार अपना जो हिम्मत है इसका ऊपर भरोसा करके, करके आगे चलते हैं इसका ऊपर भरोसा करके आगे चलते हैं जो भगवान का गुरु वैष्णव का ऊपर कोई भरोसा नहीं है अपना जो हिम्मत है अपना जो पुरुषाकार है उसी का ऊपर उसका आस्था है कॉन्फिडेंस लेके आगे चलता है इसीलिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा धोखा खाना पड़ता है एक उदाहरण दे आपको समझ में आएगा सुंदर वो जो जब इंद्रपुर बना था नया पंच पांडवों के लिए भगवान सुंदर व्यवस्था की वो इंदौरपुरस्थ हो वहाँ इतना सुंदर व्यवस्था था थोड़ा बहुत ये बात को छेड़ा था उस दिन जो यहाँ मैदानों का जो ये वो जो जितना सारे वहाँ जो टेक्नोलॉजी किए थे वो किसी का बस का काम नहीं है वहाँ जितना सारे सुंदर व्यवस्था वो राजधानी में इतना सुंदर व्यवस्था था ओ राजपुरी में वहाँ दूर्योधन का मापिक आकर जो अपना ऊपर भरोसा रखता है वो पल पल में धक्का खा जाता है लेकिन भगवान की चरण में शरणागत भक्तों इसका लिए कोई मुसीबतें खड़ा नहीं होता बहुत बार आपने देखे हों दुर्योधन ने धक्का खाया गया स्फोटिक स्तंभों का साथ अपना माथा फूट गया ऐसा करके बहुत बार उसको धोखा खाना पड़ा दुर्जोधन जैसा आदमी है उन लोगों को लिए तो हर वक्त मुसीबत ही मुसीबत है और भगवान गुरु विष्णु का ऊपर जिसका भरोसा है उसका लिए कोई चिंता हो नहीं सकता यहाँ हम लोग काल चर्चा करते करते इस जगह आए थे जहा श्री नारद जी महाराज वेदोव्यास जी स जी को अपना पुराना एक कहानी पूर्व जन्म का उनका सामने पेश किए इनमें बात विशेष ये है आप लोगों का अंदर क्वेश्चन आ सकता है जब महाराज ये जो नारद जी है नारद जी तो नित्य तो है भगवान का भक्त भग तो नित्य तो है नारद जी नित्य तो है तो नारद जी का क्या जो बात है यह नारद जी कह रहे हैं जो पूर्व कल्पों में पूर्व कल्पों में मैं एक दासी पुत्र था और मेरा मां इनके कोई सहारा नहीं था इसके लिए हर वक्त हमारा लिए चिंतित है एक ही भरोसा है लोता बेटा और कोई सहारा है नहीं और इसी समय माताजी किसी का घर में ब्राह्मण का घर में घर की काम करती थी उसमें जो कुछ मिले उसी से गुजारा हो जाता था उसी उसी से गुजारा हो जाता था एक दिन नारद जी बताए कि एक साधुओं का जमात वो गांव में आ पहुंचे साधुओं का जमात वहाँ आए बड़ा सुंदर जगह है वो जगह से जाते जाते साधुओं का जमात रुक गए सोचे कि चौमासा मनाना है चौमासा शुरू हो गया इसीलिए सोचे कि इसी जगह बैठ के भगवान का सवन कीर्तन आदि क्यों ना किया जाए ज़्यादातर बात यह है ये चौमासा का जो परिपूर्ण सक्सेस है परिपूर्ण लाभ अगर आप उठाना चाहो तो इसमें यही सिद्धांत है चौमासा तो ऐसे मनाया जाए जब हर वक्त साधु गुरु वैष्णव का संघ हर वक्त हरिकथा कीर्तन के द्वारा अपना सब समय को सकल समय को कि तो थ बना कोई समय ऐसा ना जाए जिसमें हरिकीर्तन हरिकथा छोड़कर दूसरे कोई चीज प्रसंग हो आपका जिंदगी में आ गया ऐसा नहीं चौमासा का सात्व तो कथा ये है अभी भी ऐसा संत महात्मा है जो चौमासा में जो चौमासा में किसी भी जाएगा वो जाएगा नहीं गौरव गौड़िया वैष्णवों में शिला विशेष करके सारस्वत गौड़िया संप्रदाय में शिला प्रभुपाद जी का जो आदेश है इसी को पूरा करने के लिए साधगुरु वैष्णवों को विशेष विशेष स्थान पर हरि कथा कीर्तन का द्वारा गौड़िया सिद्धांतों गौरी मठ के प्रचार प्रसार के लिए जाना पड़ता है फिर भी ये लोग सोचते हैं कि हम वृंदावन में ही हैं हम हर वक्त वृंदावन में ही हैं जहां हरिकथा कीर्तन वही वृंदावन और जहां हरिकाथा कीर्तन वहां साक्षात भगवान विराजते हैं यह भगवान का अपना मुख का प्रवचन है जहां हरि कीर्तन है वहां स्वयं मैं विरासता हूँ लेकिन विशेष कीर्तन होना चाहिए साधारण बाजार का कीर्तन होने से तो भगवान कैसे रहे तो भूत प्रेत रहेगा वहाँ तो भूत प्रेत का राज्य हो जाएगा यहाँ नारद जी ने बताए कि वो साधु का साधु का जमात आए तो मेरा विशेष सुविधा हुआ हर वकत वो लोग संकीर्तन करते रहे सुबह शाम हर वकत संकीर्तन हरी कथा जॉब ध्यान सब करते हैं और हम तो एक शांत दान्त जब भी हम बच्चा थे फिर भी हमारा चंचलता का कमी था हमारा चंचलता नहीं था अद्वित किरण के द्वान्व अद्वित किरण के ये सब शब्दों के द्वारा ये बात को नारद जी प्रकाश किए अद्वित किरण के हमारा खेलकूद का बड़ा बहुत इच्छा नहीं था और शांत दान्त अंतरिंद्रिय संयम बहिरेन्द्रीय संयम इसको शांतो दान तो ऐसा अवस्था में संतो समाज हमको बहुत प्यार करते थे क्योंकि हम उनका सामने बैठ के हरी हरी कथा कीर्तन सुनते थे कभी कभी हमको आदेश देते थे बेटा थोड़ा ये ला लकड़ी ला ये सब ला बड़ा आदेश करते थे जा इसको धोखे ला ऐसा आदेश करते थे और आस संत साधुओं का ये जो आदेश पालन करते करते हरी कथा कीर्तन सुनते सुनते हमारा आंतककरण का अंदर एक बड़ा भारी परिवर्तन होने लगे और इसी साथ साथ जब संत समाज वो जो साधु का जमात जब चौमासा का बात जाने लगे तो उसी समय क्या किया हमको कुछ उपदेश दे के गया और विशेष बात यह है कि वो रहते समय उनका जो प्रसाद का अवशेष है शास्त्र में बताते हैं उसको बोला जाता है महामहाप्रसाद वैष्णव उच्छिष्ट वैष्णव पद जल भक्त पद रेणु भक्त पद जल भक्त अवशिष्ट यह सब साधन का बल है चैतन्य चरित्र मित्र के कहना है भक्त पद रेणु भक्तपद जल भक्त भुक्त अवशेष ये सब साधन का एक एक औषध ही है महामहाबल ये आप देखो रामानुजाचार्य दक्षिण भारत में ये माधुराई में जिसका पास थोड़ा पढ़ाई करने के लिए जाते थे वो सारे चीज पढ़ाते थे वेदांत आदि लेकिन शंकर जो शंकर भाषु पढ़ाते थे वो शंकर भाषु पढ़ाते थे उनका तो भक्ति का व्याख्या नहीं है रामुना रामानुजाचार्यों का ऊपर वो बड़ा हिंसा किया था वो गुरु वो विचार करके देखा कि ये शिष्य अगर रहे तो हमारा नाम खानदानुजार्य हमारा नाम नहीं क्यों वो देखे इनका अंदर में जो विचार है वो तो साक्षात भगवान का कृपा का द्वारा लब्ध है और हमारा विचार तो नहीं बहुत सारे इंस्टेंट है कभी समय मिले तो बोलेगा उसी समय बड़ा मुश्किल हुआ वो सब बात हम नहीं जाएंगे विचार करने बैठे भागवत लेकिन एक बात आता है वो जो उसका पर हिंसा किया वो पहले गोसाप था गोसाप जानते हो गो कुमिर का मापिक देखने मगर का कुमिर का मापिक देखने कोकोडाइल का मापिक देखने छोटा मायापुर में देखने को बहुत गांव में देखना पड़ता है वो देखने में साहप जैसा ऐसा नहीं देखने में वैसा गोसा वो प्रेता आया था राजा का जो लड़की ले, है उनका शादी है दो दिन बाद उनको किसी प्रेता ने पकड़ लिया और राजा ने सोचा तो ये तो है ही है हमारा घर का पंडित और बोले महाराज उसको शांति करो तो उसके द्वारा तो शांति हुआ नहीं पेतात् ने वो और जोर से बोला वो उधर इनका जो शिष्य है उसको बुला वो रामानुच्छ उसको बुला उसका नाम लक्ष्मण देशी था तब तो ने सन्यास लेने के बाद रामानुच्छ उसको बुला इससे क्या कुछ नहीं होगा जब वो आए उसका तो बड़ा सम्मान बेज्जती हुआ बेज्जी तो हुआ ही है और पेता बोला ये तो पूर्व जन्म में ये तो गोसाप था ये तो कोई गुरु वैष्णव का उच्चिष्ट क्या पत्तल फेंक दिया था कोई चाट लिया ऐसे ही जन्म मिल गया हम वो तो गोसाफ था पिता का सब पता है पेयजनी में विशेष कुछ सुविधा सुविधा कुछ नहीं ये आप सुविधा समझो तो मुश्किल पेय में इनको कुछ कुछ विषय उनको जैसे इधर उधर से जाना किसी का शरीर में प्रवेश करना ये सब का क्षमता उनको आता है स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है तो ये जो बताया हमने वैष्णवो का उच्छिष्ट ईदा देखो नारद जी स्वयं कह रहे हैं उच्छिष्ट लेपो नानुमोदित द्विजयी सकृत्म भुंजे तपास्त तो तो किलवे सहा एवं प्रवृत्तो विशुद्ध चेतस तदर्म एवात मुचि पुजा क्या बताएं बोले किसी समय जाते समय उच्छिष्ट दे दिया था दे बेटाला वो खाए खाते खाते एक बार खाया सौकिस्तम भूंजे एक ही बार पाया पहला बस मेरा चित्त एकदम निर्मल हो गया महाराज वैष्णवों का बारे में आपका अंदर में पूरा विश्वास हो जाए तो भजन अभी हो जाए अभी साधन और कुछ व्यक्की नहीं रह जाएगा तो ये जो भागवत धर्म इसका ऊपर हमारा धीरे धीरे रुचि पैदा हो गया इतना लगन लग गया कि महाराज ये संतो लोग तो पधर गए चले गए लेकिन जाते समय हमको कुछ उपदेश देखे गया बस यही लाभ है संत महात्मा का कीपा आशीर्वाद कुछ उपदेश और जब चले गए हम तो थोड़ा बहुत निराश हो गए। भाई संत महात्मा था बहुत मजा था इतना सारे झुंडू है कीर्तन कथा कभी प्रसाद में मिलता था कितना आनंद था चौ महीना अब इसी समय जब चले गए एक आश्चर्य घटना हुआ बड़ा मेरा माइया रात की समय उठ के ब्राह्मणों के घर के जा गोदहन के लिए जाते समय और रास्ते पे किसी सांप ने उसको डांस ले और माइया का मौत हो गया शरीर शांत हो गया इसी समय गांव वाले ने चिल्लाया बल बच्चा है पाँच साल का बच्चा कहाँ जाए लेकिन विश्वास करो यकीन मानो मैं पाँच साल का बच्चा था फिर भी हमारा अंदर में बिल्कुल कोई चिंता नहीं था बिल्कुल कोई चिंता नहीं जैसे कोई हमको संभाल रहा है क्योंकि वो शरणागत हो गया जो कथा देके शुरू किया था हमने वो शरणागत हो गया उसको अंदर में विश्वास हुआ जो कराता है सब भगवान कराता और जो अन्य गुरु भक्त है वो विचार करके देखते हैं हमारा पास जो आज जो सुविधा आया ये मेरा गुरुजी जी भेज दिया गुरु का ये लीला है गुरु आए बैठे हैं हृदय में ऐसा सोचेगा नहीं तो विचार आएगा क्या कथा भी है मठ भी है ठाकुर जी भी है सारे संतो में सारे सुविधाएं हैं मंदोसुमन मतयो मंदभाग्ञा ही उपद्रता सुमंद मतयो इतना मंदभाग्ञा सुमंद मतो सारे सुविधा होते हो, हो साबेदिया सुविधा सामने हैं फिर भी हमारा कोई तरक्की नहीं हो तो जब माई मैया हमारा पधर गई उसी समय हमारा अंदर में ऐसा चिंता है देखो पांच साल का लड़का है बोले महाराज हमारा अंदर में तो चिंता बिल्कुल नहीं आई लेकिन ये विचार या तो जो हुआ अच्छा ही हुआ जो हुआ अच्छा ही हुआ क्योंकि मेरा मैया अगर रहती तो ये मेरा लिए बंधन है ए कहा जा रहे ए इधर सुन अभी तो कोई बोलने वाला नहीं अब मेरा छुट्टी मिल गया हम सोचे कि देव सांत संतों का झुंडू चला गया उत्तर दिशा में हम भी चलना शुरू कर दे वो चलना शुरू कर दिए कोई लोटा लोटाघोटी कुछ नहीं है खाना पीना कुछ नहीं है कुछ नहीं है जिसको बोला जाता है टोटली भगवान का ऊपर भरोसा यही बोलता है साधु का ऊपर साधु संतों का कीपा इसी को जब तक आपका पूर्ण विश्वास नहीं आ जाए तो आपका किपा कैसे हम मानेगे कृपा की किए की कैसे हुआ हमने माने तो जब ये चलना शुरू कर दिया महाराज बोले चलते चलते जाके क्या हुआ ये एक ग्राम शहर ये सब पार करते करते पहाड़ चट्टी उद्यान ये सब पार करते करते महाराज ऐसा जाएगा आ गया कि कोई मानुष नहीं है कोई आदमी नहीं है पूरा पाका मैदान है आज जलाशय निर्मल जलाशय प्याज भी लगा था, लगा था थोड़ा बहुत दूर थे मैंने प्याज बुझाने के लिए वो गैस स्नान पान करके पान करके बड़ा शांति क्लांति दुर्भूत हुआ और एक वृक्ष का नीचे बैठ गए और थोड़ा बैठ के थोड़ा ऐसा मजा आया मानो कि कौन सी शांति अंदर में विराज कर रहा है और हृदय में ऐसा विचार आया संतो महात्मा लोग हमको क्या क्या उपदेश देखे गया था यही उपदेश का विशेष ध्यान आया शांति आया बैठ के एक जगह कोई छेड़ने वाला नहीं आनंद है बस बैठ जाओ और हमारा पल पल में ये हमारा अंदर में सारे अमर हृदय को ग्रास कर लिया जो भगवान का जो कथन हमने सुना था और संत महात्मा लोग ने जो विचार हमको उपदेश देखे गया था हमारा हृदय उसी में रमते रहे रमन करते रहे उसी समय एक अचानक हुआ क्या जब हम चिंतन करते रहें अचानक जैसे बिजली चमकता है अचानक भगवान हमको थोड़ा बहुत पल पल भर के लप, पलक झपक है ऐसा मेरे को दर्शन दिए दर्शन देखे बस गायब जब दर्शन देखे गाव गाव गायब हो गया भगवान तो हम तो और हमारा हालत खराब हो गया कि क्योंकि चिंतन करते करते भगवान का हमारा आंखों में ऐसे ही आंसू हाथ आया था और जब भगवान दर्शन दे गायब हो गया तो अभी हमारा हालत बहुत खराब क्योंकि भगवान तो आए लेकिन परिपूर्ण कृपा तो किए नहीं हम क्या आज कहाँ जाए क्या करें इसी समय जो जोर से जो जो हम रोने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुआ कि देखो इसी शरीर में इसी जन्म में और हमारा दर्शन तुम्हारा होगा नहीं फिर भी तुमको जो दर्शन दिया तुम्हारा अंदर में जो इतना उत्कंठा तुम्हारा अंदर में जो इतना उत्कंठा इतना चाहत पैदा हुआ इसलिए तुम्हारा ये चाहत को और लुभाने के लिए हमने ये हमारा ये तनिक आपको दर्शन दिए लेकिन अगले कल्प में आप हमारा पार्षद बनोगे कोई चिंता नहीं कोई चिंता नहीं जाओ इसी समय क्या हुआ हम लोगों का अंदर में एक चिंता है यार महाराज जी क्या बात है दासी पुत्र बोला नारद जी अरे नारद जी पूर्वकल्प में दासी पुत्र क्यों बनेगा नारद जी तो नारद जी है उसको क्या कोई कर्मफल है यहां एक घटना है पुराण से ये हमारा जो नारद जी है पूर्व कल्प में उपबरहम नाम का एक गंधर्व थे ये उपब्रह उपब्रहन गंधर्व बहुत सुंदर गाना गाते थे बहुत सुंदर इसके गीत बात्यों में इतना निष्णात थे कि इसके गान पर इसके संगीत पर ब्रह्मा जी भी लट्टुट थे ब्रह्मा जी बुलाए थे अब महाराज तो क्या है उस गया उधर और बड़ा कीर्तन बहुत गाना गया बहुत सारे लेकिन उसी समय में एक घटना हुआ इनके गान गाते समय या नृत्य करते समय जो नृत्य नृत्य करते करती वहाँ नृत्य चल रही थी उसी समय वो जो अफ्सरा है उसका आंखों के साथ इसका आंखें लड़ गया उस समय उसका ताल भंग हो गया उनका जो दृष्टि इनका साथ इसका थोड़ा लड़ गया और उसे उसके मन उसका ऊपर संलग्न हो गया इन इसी से क्या हुआ गा? जो ताल चल रहा था उसमें थोड़ा भंग हो गया इसमें ब्रह्मा जी का इतना क्रोध आया कि उन्होंने शाप दे दिया ये तू दासी पुत्र होके जन्म जा नीचे जा तेरा जगह यहां नहीं है यहां व्यविचार करने का बुद्धि आया तेरा कहां से भेज दिया तो वो दासी पुत्र होकर जन्म हुआ उसका बाद ऐसा करते करते धीरे धीरे विचार आया जो साधु का संग हुआ बच्चा का फिर आ, आस्ते आस्ते धीरे धीरे उसका जो चेतना है पूर्ण मात्रा में विकसित हुआ विकसित हुआ एक बात हम कहना चाहते थे भूल गए जो आदमी अपना पुरुषाकार का ऊपर भरोसा करता है अभिमान है देखने में लगता बहुत बहुत भाव है लेकिन उसको परीक्षा में डाला जाए तो देखोगे हर हालत में उनका शरणागति नहीं है लेकिन संत महात्मा का जो विचार करो जिसका आविर्भाव तिथि है परम पूजा केशव महाराज महाराज हम क्या बोले आज अगर महाराज रहते तो हम दिखाते आपको उनके विचार उनका कथा ऐसा था कोई आदमी सुने तो उसका अंदर में गुस्सा आ जाता था हे ऐसा बोलता है बोलने का ढंग ही आलाता था और आपको अगर ऐसा फैमी हो जाए कि महाराज का अंदर कोई विनम्र विनम्रभाव नहीं है तो क्या ये महाराज जी का लिए राधा रानी क्या की भाई मुद्दा काल में जब आरती हो गया सब समाप्त हो गया सब कुछ मुद्दा होगा आरती परम जब केशवी महाराज जी घर में हैं उनका शरीर अशुत्ला कर रहे हैं और सेवक ने देखा महाराज जब असुस्थ जाने वाला है अभी महाराज हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे उसी टाइम पे घटना हुआ राधा रानी के गले का माला टपक के पर नीचे और सेवक वो माला को लेकर महाराज जी का गुरु महाराज जी का कंठ में दे दिए तो महाराज जी पधर गए लेकिन इनको अगर आप देखे बाहरी दृष्टि में लगता है महाराज जी का विनम्रभाव नया से बात करते हैं कभी ये भी कोई तमीज है ये विचार मत करो का करस्ट में बहुत आदमी चला गया था बहुत आदमी पहुपात का अगेंस्ट में चला गया था यहां तक कि उनका शिष्य लोग भी बहुत अगेंस्ट चला गया था पहपात जी का पहुपा जी का विचार प्रोपात जी का बहुत अगेंस्ट चला गया था और केशव गुस्वाई महाराज का अगेंस्ट तो था ही था वो ऐसा ताकतदर वैष्णव थे जो लोग भजन में आए हैं गुरु वैष्णव के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है जो अपना पुरुषाकार का ऊपर अपना जो बल है इसको ऊपर भरोसा रखते हैं और पल पल में धोखा खा जाते हैं उनको वास्तव वस्तु मिलते नहीं एक उदाहरण दे उपनिषद में एक सुंदर बात आते हैं उपनिषद में एक घटना आते हैं एक दफे भगवान का कीपा के द्वारा स्वर्गराज्यों छोड़ के देवता लोग को भागना पड़ा और भगवान का कृपा के द्वारा बड़ा भारी युद्ध हुआ देवता लोग ने बड़ा हिम्मत के साथ युद्ध किया भगवान का कीपा था इनमें क्या हुआ ओसुर लोगों को एकदम भगा दिया पूरा पिटाई करके और स्वर्ग लोगों को अधिकार कर दी ध्यान से सुनना क्या है अपना जिंदगी सुधर जाएगा जब ऐसा हुआ देवता लोग ने बड़ा मौज मनाया मेरा महाराजा तो आनंद हो गया हम तो हम अपना पुराना जगह पर आ गए और बस अब जब इस, न, इस इस देवता लोगों के अंदर अपना अहंकार आ गया अहंकार तो ऐसी है देवता लोग के अंदर थोड़ा बहुत अहंकार है ही है जब वो लोग विचार कर रहे हैं कि हमारा कितना ताकत है देखो उस लोगों का इतना पावर है लोगों को मार्ग भगा दिया बड़ा मौज मनाने लगे बोले हमारा कितना हिम्मत है और क्या ऐसा तो भगवान ने सोचा कि मेरा ये तो अकलमंदी है बुद्धि कम है तो जो किया तो हमने ही किया वो सोचता है कि हमने किया कर्ता अहम इस मन्नते डुअरशिप करतापन हमने किया तो भगवान ने सोचा सोचा कि इनको एक सबक सिखाना है तो कैसे सिखाए उपनिषद में आता है महाराज भगवान एक अद्भुत प्राणी का रूप धारण करके स्वर्ग में एक जगह स्वर्ग राज्यों का एक गेट है प्रवेश द्वार वहां बैठ गया और वहां विचार होने लगे जो आते ही जाते जो ये कहा से आ गया भाई ये तो स्वर्ग में ऐसा कभी दिखा ही नहीं स्वर्ग में थोड़ी ऐसा होता है कहाँ से आ गया ऐसा देखने में ऐसा थोड़ा एक प्राणी अद्भुत प्राणी ये कहां से आलायलाय आ गया तो इंद्र का पास खबर गया इंद्र का पास खबर पहुंचे इंद्र ने बोले अच्छा एक काम करो पूछ क्या आओ न कौन है पूछ के तो आओ जाओ पूछ के आओ कौन है तो पहले किसको भेजा बोले अग्नि देवता सबसे छोटे हैं देवता में छोटे हैं अग्नि देवता का काम है सबकी खाना पहुंचाना जो जोगो करेंगे ओम स्वाह ओम स्वाह वो इंद्र जी क्या ये अग्नि क्या करते है? इनको नहीं किए उसका जो भाई ये इंद्रो तुम्हारा खाना है ये ये वरुण तुम्हारा खाना है वो खाना पहुंचाते हैं नाम है बहुत कीपा करते हैं और उग्नि अगर नहीं रहे तो गया सब सारे दुनिया ये नोची कहता उपनिषद में आता है कैसे विद्या को आयत्व किया अरे अग्निविद्या बहुत सीक्रेट अग्निविद्या इतना गोपन विद्या है वो जानने से ब्रह्मो का बहुत सुस्त आपको जानकारी हो जाएगा और भगवान भी गीता में बताएं तुम्हारा अंदर में जितना सारे खाना खाते हो ऐसा ऐसा करते खूब कचौड़ी खाओ पूड़ी खाओ वो खाते हो अब भगवान बोलते चतुर्विदा चतुर्विदा जो रस है चब्बो चोस्ो लोहो लेजो ले पेओ ये सब हम पचाता है उग्नि रूप में वैश्यन और वैश्यन और, और उग्नि होकर हम तुम्हारा अंदर में है टेम्परेचर डाउन गया गया। ओ, तो हो गया तो गया और तो कुछ नहीं होगा तो भगवान ही सब करता है लेकिन हमारा अंदर में अभिमान है हम करते हैं हमारा विश्वास नहीं जी गुरु जी करता है जी सब कराता है लेकिन विश्वास नहीं होता लेकिन जब अग्नि जी गए जाके महाराज पूछे तो कीपा करके आप बताओ आप कौन है आप कौन है कहाँ से आए हो पधारे हो कौन है तो वो जो वो जो अद्भुत प्राणी उन्होंने पहले उसको उसका खंडन कर दिया महाराज आप कहां आप कहाँ से आए हो आपका क्या परिचय है बोले क्यों हम अग्निदेव है सारे दुनिया हमको जानते हैं कुछ चीज भी बोले तुम्हारा क्षमता क्या है सारे चीज को एकदम चला के रख कर दूं तुम -दू, अच्छा ठीक है और पहले जो आपने प्रश्न किया आप कौन हो हमको जो प्रश्न किए ये प्रश्न आपको कैसे आया बोले क्यों ये प्रश्न तो ऐसे बोले अगर आपको ये फहमी है कि दुनिया में छोड़कर कोई दूसरा वस्तु है तो क्वेश्चन आता है आपको उन्हों आप बोल के कोई नहीं है ये बोल के कोई नहीं है ये बोल के कोई नहीं है है तो ब्रह्म वस्तु सारे चल सब अपन अपन कोटा को भरके रखे अपना रेशन रेशन अभिमान का रेशन भरके रखे बात ये सब ब्रह्मो जल वायु से लेकर जितना सारे सारे ब्रह्म सारे और ब्रह्म है अजीब भी है ब्रह्म का अंश है लेकिन किसी ने अगर पूछे हैं आप कौन है ये हमस्वरूप भगवान का विचार आएगा अभी तो हमारा विचार करने का समय भी नहीं होगा सब जाम करने बद तो उसमें देखोगे इसको भी पूछा था एक तत्व जिज्ञासा किया जब चतुर्ष तो सन ने ब्रह्मा को तो ब्रह्मा ने उसी ब्रह्मा को बहुत दिमाग में बहुत कुछ रखना पड़ता है अचानक ये प्रश्न किया अचानक ब्रह्मा जी को प्रश्न किया चतुषण ने इसी समय ब्रह्मा जी घबरा गए ये क्वेश्चन को क्या उत्तर होगा भाई जब ऐसा चिंतन किए उसी समय भगवान का ध्यान लगाए भगवान हमको तो क्वेश्चन किए बेजुदी हो जाएगा हम उत्तर कैसे दे अभी हमारा चिंतन दूसरा जगह है तो उस समय क्या हुआ हंसो रूपी भगवान सामने पानी में तैर कर आ गया बोलने लगे तो वो चौथुषण ने पूछे आप कौन हो तो हंगसर हुई भगवान कौन है ये प्रश्न कहां से आया ब्रह्मा जी का पास जो क्वेश्चन किया था चौतुषण ने क्या क्वेश्चन बोले महाराज विषयों में चित्तो चित्तों में विषय ऐसा कैसे संलग्न हो जाता कि दुनिया में जो तत्व वस्तु दिखाई नहीं देता है कैसे होता है कैसे होता है विषय में चित्त चित्तों में विषय का ऐसा अनुप्रवेश हो जाता है जो ऐसे कोई नॉन सेपरेबल, इसको सेपरेट नहीं किया जाए ऐसा तत्व तो, तो बन जाता है जैसे विषय ही हम अब विषयी हम है घर ही हम है और सब कुछ हमारा जो है जो डिग्री सब कुछ हम है बस यही हमारा परिचय इसी का बोलते हैं गोजेंद्र इसी को गजेंद्र बोलते हैं देखोगे कैसा सुंदर विचार आएगा विश्वनाथ चको सारे कितना सुंदर विचार उठाए इसको बोलते मदो मत जो हाथी का मापिक मत्त हो जाते हैं और विषय में रमन करता है वो तुम्हारा तो महाराज गजेंद्र ही है और शास्त्रों में बताया गया जो जिन्होंने हमको भगवत तत्व उपदेश करेंगे भगवत तत्व विज्ञान उसका ऊपर हमारा कोई मर्त <coughs> उसका ऊपर हमारा कोई मर्त बुद्धि आ जाए तस्सो सर्वम कुंजर शौच उसका क्या हो जाएगा हाथी बहुत सारे साधन किया कष्ट किया बहुत सारे किया लेकिन इसका आधार नहीं है जो तत्व तो ज्ञानी पुरुष जो हैं जो भगवत तत्व तो विज्ञान उपदेश करे इसका ऊपर बिल्कुल उसका विश्वास नहीं है इसलिए क्या होगा इसका साधन सब कुछ क्या हो जाएगा भले श्रुतम तस्सो सर्वम कुंजर और शौचवत जैसा हाथी बहुत नहा लिया नहाने का बाद बहुत घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा नहा लिया महाराज उसका उसका, उसका बाद पानी छोड़कर उठा उठ के ओ करके चिल्लाया और धूली लेके पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर पूरा दे दिया शरीर में ऐसा ही तो उसका नाने का क्या मतलब हुआ जस्व साक्षात ज्ञान दीप प्रदे गुरो मत्साधि सुतम तत्व सर्वम कुंजरो भगवत भगवती ज्ञान दीप पदे गुरु मत तो साधि उसका महत्व बुद्धि क्या ये तो हमारे ही बराबर इसको क्या होगा पूरा भजन जो इतना कष्ट किया सब गया गुरु गुरु जी का भी करने का कुछ नहीं है इसमें गुरु जी का भी करने का कुछ नहीं क्योंकि गुरु जानते गुरु बोलते सदगुरु जो है सदगुरु वैष्णव जो है एक तत्व है अगर हमारा हृदय में सिला भक्ति वाला तत्व सीमा नहीं है तो हम हरिकथा छोड़ के हम चले जाएंगे ये विश्वास के साथ हम हरिकथा बोल हर जगह आदमी जानते हैं पंजाब बोल के नहीं हर जगह जहां कथा बोलते हैं सब हम बोलते हैं कि गुरु वैष्णव हमारा हिंद में बैठ के सब तो बोलते नहीं तो हम हमारा इसका काम नहीं है तो इसी समय ने जब ये क्वेश्चन किया आप कौन है कहां से आए हो तो उन्होंने बोला ऐसा प्रश्न आप कैसे कर दिया क्योंकि ब्रह्म वस्तु छोड़कर दूसरा कुछ वस्तु है क्या हमको तो जानकारी है नहीं ये अद्भुत प्राणी ऐसा उत्तर दिया उसको तो दिमाग चक्कर आ गया उसको तो चक्कर आया गया उन्होंने बोला महाराज हमने तो जिंदगी में प्रश्न पहली बार सुना ब्रह्मा का पास ऐ इंद्रों का पास बाद में जाएगा जाके खबर दे उसका पहले बोला जब अपना क्षमता को क्षमता का बारे में बताए कि महाराज तुम्हारा क्षमता क्या है बोलो अब जानते नहीं हो पूरा दुनिया को जला के रखा अच्छा एक काम करो आप एक काम करो ये थोड़ा ये जो खर कूटा है खर है खर का टुकड़ा बिछली ऐसा इतना टुकड़ा इधर रख दे बोले महाराज कीपा करके इसको जला के थोड़ा देखा कैन यू बर्न इट और ये अग्निदेवता ने क्या किया अपना तमाम ताकत लगा के वो एकदम महा जितना सारा पावर है लगा के जलाने का कोशिश किया बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल कामयाब नहीं हुए तो लज्जित होके चले गए महाराज हम तो इतना चीज जलाए हैं आज तक तो जलाए हैं आज कैसे ऐसे हो गया तो पता नहीं पूरा जाके इंद्र का पास खबर दिए महाराज आपने हमको भेजा उसका परिचय लेने के लिए हम तो परिचय कुछ नहीं समझ पाए उल्टा हमारा हमारा सर चक्कर हो गया बोले ऐसा ऐसा अच्छा तो वायुदेव को बोला आप एक काम करो आप जाओ आप जाके ये तो छोटा है हो सकता है कि सब गलती होगा आप जाओ उसको पूछ के आओ वो भी गए वो जाके उधर पूजे महाराज आप कौन हो कहाँ से आए हो इसी समय एक ही बात प्रश्नों आया ब्रह्म वस्तु छोर का तो दूजा कुछ, दूसरा कोई तो वस्तु है नहीं इसीलिए हम चिल्ला चिल्ला कर बड़े बड़े विद्वान समाज में बोलते हैं जब तक अद्वय ज्ञान तत्व में सुप यू आर अटेंशन प्लीज जब तक आप अद्वै ज्ञान तत्वों में सुप्रतिष्ठित ना हो जाओ जितना भी आचार्यों का आचार्यों का काम करो आप लाखों शिष्य बना लिया लेकिन अद्वैय ज्ञान तत्व में अभी आपका आपका प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा नहीं मिला जैसे भक्तिवल तत्व इनका सामने कोई पढ़ाई है कि अपना है ऐसा कोई कुछ नहीं है कोई भूखा है तो अपना खाना दे देते है कोई जगह नहीं मिला आओ आओ हमारा पास हमारे पास आओ इधर आओ <coughs> जिनके ऐसा <सब> विचार है <coughs> तो महाराज जो ये पवन जी जाके जब ऐसा बोला तो बोला महाराज आपको उन्हें बोला हमको अब नहीं जानते हम पावन देव सबको उड़ा के रख देते हैं इतना ताकत है अच्छा एक काम करो इसी जो टुकड़ा है बिछली का इसको थोड़ा उड़ाके दिखाओ उन्होंने अपना पूरा ताकत को लगाए महाराज लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुए हैरान हो गया मतलब क्या बात है आज तक तो ऐसा नहीं हुआ फिर वो धोखा खा के फिर इंद्रों का बस गया इंद्रो ने चिंतन किया इंद्रों ने बोला अरे जो तो हम राजा है सर्ग का हमारा ऐसा है सब ताकत सब है ये लोग को पता नहीं चला तो हम खुद जाके देखे क्या बात है तो उमा देवी देवी जो है विद्या रूपिणी अविद्या विद्या और चंडी पाठ जो दुर्गा पूजा गया उसमें देखोगे वो उस चंडी पाठ तो आप सुनते हो भले ही भागवत कथा ना सुनो चंडी पाठ जरूर सुनेंगे ऐसा है सब देवी पूजन में इतना धनम देही जनम देही जसो देही मातरम माँ दे दे दे दे दे दे खाली दे और वैष्णव लोग क्या बोलते हैं ले ले माँ ले ले सब ले सब ले वैष्णव लोग हमारा कॉपिन भी लेना चाहे ले हमारा कोई चिंतन नहीं है लोटा छोटा लोटा ये तीन वस्तु परीक्षा करके देखना अगर विश्वास नहीं है तो लोटा छोटा लोमोठा तीन संपत्ति उठ के चल देंगे बोले जा जब करना है कर तो ये जो है महाराज तो इंद्रो जी को ऊपर में देवी आई वो भी अविद्या के द्वारा आपको बंधन करेंगे जब आप भगवत का विमुख हो जाओगे हैं आप वही आपको विद्वा सारे विद्या दे देगी उसी टाइम में ऊपर में आई लाके ये माता ये बताई ए किसका परिचय लेने के लिए जा रहे है इंद्रो हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कहा क्यूं महाराज बले वो साक्षात ब्रह्म है ब्रह्म वस्तु ब्रह्म ही है तुम लोगों को परीक्षा करने के लिए आए तुम्हारा अंदर में इतना ही अहंकार हुआ हिम्मत है तुमने भगवान ब्रह्म का जो शक्ति है भगवान का जो शक्ति उसको नाकच कर दिया तुमने सोचा कि हमने किया है युद्ध जय का आनंद में पागल हो गए हो लेकिन तुम्हारा जयकारा कौन दिया ये ब्रह्म है इसी का शक्ति में तुम जो है जो प्रहलाद प्रहलाद महाराज जी को हेरे किसका शक्ति से तू इतना बड़ा बड़ा बात करता है मेरा सामने कोई खड़ा नहीं रख सकता चौदह भुवन में सब लड़खड़ाता है मेरा सामने डांचे तो ऐसा ऐसा थर थर है किसका शक्ति के द्वारा तू ऐसा बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं हिम्मत है तेरा प्रहलाद महाराज एकदम विनम्र होते पिताजी जिसका शक्ति के द्वारा अनंत जगत में शक्ति है जो बदता कुर चैसा मुहुरात्मोह तस्म अनंत गुनाय भूम ने क्या बताया बदिनाम भई विवाद संवाद भुवो भवंति चैशाम चैषा मुहुरात्मोह तस्मै नमो अनंत गुणाने वो विभु वस्तु ये भगवान को हम नमन करते हैं जिसके माया के द्वारा मोहित होकर साढ़े आदमी लड़ाई करते ए, मेरा है ओए मेरा है जा भाई भाई में लड़ाई खून खराब हो जाता जिसके माया में मोहित होकर पंडित लोगों में लड़ाई होता है वो तो पंडित है नहीं पंडित का जो व्याख्या है कृष्ण किया है आप लोगों का विचार में जो पंडित है वही हम कह रहे थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसको पंडित लेकिन कृष्ण भगवान पंडित बोला नहीं कृष्ण कृष्ण भगवान किसको पंडित बोले पंडितो बंधन अक्षभित पंडित किसको बोला जाता है जिसको पल पल में याद रहता है महाराज इसी में बंधन हो जाएगा हमारा इसी में मुक्त रहेगा ही इज एक्चुअली पंडित इसको एक्चुअली पंडित बोला जाता है जिसका किसी भी समय भूल नहीं होता किसी भी समय इंद्र पंडित जी नहीं है इंद्र को थोड़ा आ गया कुछ मसला थोड़ा मसला आ गया माल पानी तो वो देखने है। गुरु जी आए हैं बृहस्पति महाराज गुरु जी, जी आए तो छलंग लगाकर उठे अभी महाराज जी आए तो क्या करें हम हम पाठ छोड़कर उठेंगे पहले महाराज जी को स्वागत करेंगे फिर बैठेंगे तो उसी समय में क्या हुआ ब्रह्मा ऐ, क्या बोल रहा था अभी है बृहस्पति जी आए हैं बृहस्पति जी आए तो वहां जो है इंद्र जी थोड़ा मजा ले रहा था वहाँ को नृत्य गीत हो रहा था अरे देखिये महाराज गुरुजी आ रहे हैं तो देख के क्या तुम्हारा नज़र नहीं है वो देखा देख के वो गुरुजी को सम्मान नहीं किया गुरुजी सोचे महाराज इतना उब गया इतना उब गया अहंकार के द्वारा इतना मालफा नहीं आए चल ठीक है ठीक है वो तो क्या उधर से वापस गए गुरु बोला तो देखो इसको कुछ सबक सिखाना है उधर से चले गए आज जाके अदृश्य हो गए वैनिश मैंने जानते हो वो बृहस्पति जी है लेकिन इंद्रों को देखने का क्षमता नहीं है उसका जो सिद्धि है अदृश्यतांग कहा वो अदृश्य हो गया और बाद में जब गुरु जी चले गए सभा समाप्त तो हुए इंद्रों को अब आके लहरी हमने तो अपमान कर दिया ये तो ठीक नहीं किया ये क्या किया हमने इसको इसको तो इसका तो भुगण न पड़ेगा कोई को गुरु जी कहाँ है और ढूंढना शुरू कर दिया गुरुजी थोड़ी है गुरुजी जी भाग्य गुरु जी अदृश्य संगतः जब अदृश्य हो गए तो बृहस्पति जी को चिंता आ गया अब हमारा जजन जाजन को कौन करेगा हमारा अब तो वही तो मार्ग दिखाने वाला था एक वही था गुरुजी है देव लोगों को हमने अहंकार दिखा दिया आ महाराज अब क्या करे क्या करे देखा आपका वो बित्ता का प्रसंग आएगा देखोगे क्या हुआ था पूरा उसका हालत कैसा बन गया था ये जो गुरु का अपमान किया इसके द्वारा इसका सारे ऐश्वर्य सब कुछ जब अहंकार आ जाते हैं हमारा आंखों में कुछ देखता नहीं तो इसलिए क्या हुआ जो हिरण्य का आशीर्वाद के द्वारा ब्रह्मा का बड़ा उब गया उन्होंने तो बार बार प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं पिताजी जिसका शक्ति के द्वारा तमाम दुनिया का ताकत है जो नहीं रहने से किसी को ताकत नहीं रहने चलने का बोलने का समझने का सारे जो कुछ है सब कुछ कम ये भगवान के द्वारा इफ यू वॉन्ट टू टेस्ट इट आई कैन शो यू तुम्हारा शरीर का ऊपर भी तुम्हारा कहना चलता नहीं चलता है बोलो तो क्यों सुबह में अच्छा था रात को खराब क्यों हो गया यू हैव नो हैंडलिंग नो कंट्रोल ओवर योर ओन बॉडी फुल पूरा बोका है सब दुनिया फिर भी ऐसा करते अहंकार फिर भी अहंकार नहीं जाती। इसीलिए हमने घटना को बोला बाद में इंदिरा जी इंद्र जी को जो देवी जी बताएं, ये तो साक्षात ब्रह्म है, जिसका कीपा के द्वारा तेरा ऐसा सुविधा हुआ और तूने अहंकार किया तब उसका थोड़ा अक्केल हुआ जो कहना हमने हमारा इधर प्रसंग चल रहा था उधर भगवान जी ने इं, इंद्र क्या इंद्र तो शरण ये जो हमारा नारद जी है पूर्व जन्म का इतिहास कह रहे हैं वो तो शरणागत है बच्चा का चिंता ही नहीं क्या खाएगा जंगल में क्या पिएगा उसकी चिंता ही नहीं चिंता होता तो जाता कुछ माल पानी लेके जा कुछ खाना बना लेके जा वो चल दिए तो ठाकुर जी ऐसा करके पलक झपक विद्युत चौंकते हैं जैसे बिजली चौंकते हैं ऐसा दर्शन दिए जाके जब बहुत रोए ऐसा रूप अगर देखे तो कोई दुनिया का कुछ रूप देखेगा क्या लड़ाई झगड़ा होगा भगवान का रूप देख लिया तो हो गया उसका और किसका रूप देखेगा महाराज तो उसी समय भगवान बोला कुछ चिंता मत करो अभी ये जन्म में तुम्हारा और हमारा दर्शन संभव नहीं है क्यों अभी पक्का कसायानम दुर्दश अहम कुयोगिनम अभिपक्व कसायानम दुर्द अहम् अहम पूजोगी कसाय किसको बोलता है बताओ कोई सिद्धांत तो है तो ध्यान से सुनना अभिपक्व कसायानम दुर्द अहम् अहम आप भगवान को देख सकते हो हर हालत में ये भगवत जी महापुराण है साक्षात कृष्ण है इसको सामने रख के मैं कह रहा हूं भगवान को आप देख सकते हो संभव है अंतर्शन वही दर्शन दो किस्म का तात्विक दर्शन भी हो जाए बहुत महात्मा का अभी भगवान सामने आकर खड़ा नहीं हुआ लेकिन तात्विक दर्शन हो गया तत्त्वों का साथ दर्शन हो गया भगवान का पूरा अनुभव इसका कार्य में वेदांतों से पुराण से हम कभी अगर समय मिले तो हम ये बात को खोलेंगे आप हैरान हो जाओगे इतना मिठास है वेदांतों में उपनिषद में लेकिन एक शब्द आप पढ़ जाओ तो पगल होगी ऊ क्या लिखा यह सब कष्ट हो जाएगा लेकिन इसमें इतना रस है अंदर में तो अभिपक्को पक्को कसायानम अहम कुजोगी अभिपक्को पक्को कसायानम अहम कुजोगी जो अभिपक्को पक्को जिसका अंदर में कसाई अभी पाका नहीं है पाका मतलब अभा अगर आप चाल को उबाल रहे हैं तो बीच बीच में मैया क्या करते हैं है? थोड़ा उठाकर देखते हैं हुआ कि नहीं जब हो जाता है तो उतार देते भाई अब चवा लो हो गया ऐसा तो नियम है पहले हम लोग बच्चा से ऐसा ही देखा आजकल का जमाना चेंज हो गया थोड़ा प्रोसीड्यर अलग हो गया लेकिन ऐसा ही नियम है तो जो आपका अंदर में कसाई है जब तक ये कसाई का गंदगी रहेगा एक उदाहरण दे दे पूरा सफा हो जाएगा जैसे एक पात्रों में आप हिंगूर रखे थे दो साल पहले आज उसी पात्र से कुछ वस्तु हमको दे दिए हमने बोला ये क्या है ऐसा हिंगूर का गंदा बोले तो हिंगूर हो ही नहीं सकता दो साल से हमारे घर में हिंगूर नहीं आए लेकिन वो दो साल पहले हिंगूर था वो पात्रों में कटोरा में उसका गंदगी अभी भी है समझा मेरा बात कर्पूर कम्पूर भी ऐसा है कपूर जो है वो भी ऐसा ही है ये कपूर किसी किसी पत्रों में रख दो तो बहुत देर बाद उसका उप का बाद भी गंद स्मेल आता है ये जो आता है आप अंदर में भजन करते करते कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है महाराज लगता है हमारा अहंकार पारे पूरा चला गया कभी कभी आता है आप तो अब तो हमारा बहुत अच्छा लगता है तो अब तो शायद तो चला गया हमारा अहंकार लेकिन पल पल में जब ऐसा परीक्षा आता है तो देखा नहीं गया उसका जो एक्सप्रेशन आउटब्रास्ट हो जाता बाहर में वो जो कसाय थोड़ा है उसका बाहर में प्रकाशित हो जाता बाहर में तब तो वो हार जाते हो और कामयाब नहीं हुए अभी तक अभी परीक्षा देना है बहुत सारे परीक्षा बिना परीक्षा लेगा क्या आपको इतना नौकरी का परीक्षा देके फिर इतना लाखों लोग परीक्षा दो तो आखिर नौकरी मिलता है आप भगवान के पास जाओगे बिना परीक्षा जाओगे क्या है क्या समझ के रखे हो यहाँ तो कि देवी का भजन करो तभी तो डर जाओगे देवी का भजन भी आप नहीं करना मुश्किल है देवी भी परीक्षा ले लेंगे तो ऐसा मत सोचो कि आप देवी का भजन कर लेंगे कह हम बोले वैष्णव हुए तो बहुत अहोभाग्य है ये तिलक माला गुरु वैष्णव ये भी बहुत खूब है लेकिन हम ऐसे ही बोलते हैं कि अगर ठाकुर जी का भजन करो कृष्ण भगवान ऐसा है कि ठोक विचार करके लेते हैं ठोकते हैं इसमें ठोक के लेते हैं ये क्या ठीक है कि नहीं जैसे मिट्टी का कुलसी ले दो बजा के ले दो ढन ढन कि छन कैसा है आवाज उसमें आएगा ये टूटा हुआ है महाराज इसको लेके कोई फायदा नहीं ऐसा विचार होना चाहिए तो बात ये है अभिपक् कसाया न जो अभिपक्व कसाय है दूदरसो हम कुयोगी नाम कुजोगी मतलब जिन्होंने परिपूर्ण अनुगत्य के द्वारा गुरु वैष्णव का साथ रह के भजन नहीं किया उसको क्या बोला जाता है कुजोगी जो जो मतलब जोग करना एक का साथ एक जोड़ो तो दो होता है तो यहां ऐसा जोग नहीं किसी भी हालत से भगवान का साथ जो अपना जो भाव को जोड़ने का जो रास्ता है मार्ग है ये गीता में गीता में भगवान जी बहुत सारे रास्ता बताए ये कर्मयोग है ज्ञान योग है धैन योग है राजगुह जोग है जोग है ना सब जोग सब जोग शब्द की है क्यों टू गेट इट टू गेट इन कनेक्शन विद डेट सुप्रीम लॉर्ट सम हाउ प्रोसीजर अलग अलग होगा आपका कर्म जो कर्म की मार्ग में भगवान मिल सकता है रंतीदेव को मिला था है? वो रंतीदेव का भजन था जो ए, क्या बोले जो ए, आपका जो बोले अभी बताएंगे हम तो इसमें क्या है रंतीदेव को मिला था ज्ञान मिश्रा भक्ति आ, आपका इसका था भरत महाराज जी का भरत महाराज जी जो गुंगा था जड़ो भड़ो उनके थे कर्म मिश्रा भक्ति कर्म मिश्रा तो कर्म मिश्रा भक्ति और ज्ञान मिश्र भक्ति दोनों अगर परफेक्ट चलो तो उसमें भी भगवान मिल सकता है लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो उसका विचार अलग है उसका साथ किसी का तुलना नहीं किया जा सकता तो जो भी है यहाँ जो है जो ये भगवान ये गुरु वैष्णव का एकदम परिपूर्ण अनुगत तो करके देखो तो उसमें क्या हुआ आपको कुजोगी नहीं माना जाएगा नहीं तो थोड़ा सा भी कमी रह जाएगा तो कुजोगी कुजोगी मतलब आपका सक्सेस नहीं होगा ये थोड़ा सा भी कमी रह गया इसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा लेकिन सुजोग आपको दे देंगे लेकिन और जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि इस जन्म में हुआ नहीं थोड़ा बहुत रह गया इसलिए फिर आपको आना पड़ेगा तो ऐसा करो कि इसमें आपका कुछ कमी नहीं रह जाए ये बुद्धिमानी एशाम बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषे न सत्यम अन्य नेह मरते नमृतम इसका व्याख्यान कभी करेंगे बुद्धिमानों में उसको ही पक्का बुद्धिमान बोला जाता है मनीषियों में वही पक्का मनीषी उसका मनीषा पक्का है जो इसी अध जाने वाला शरीर कभी भी चले जाएगा आपका शरीर इसी शरीर के द्वारा वो अमृत अमृत आपको भक्ति का अमृत ये आपको अगर मिल जाए तो आप वास्तव बुद्धिमान हो क्योंकि भगवान ये जो भास्मत भागवत मान दशम स्कंद में भी देखोगे वह भगवान खुल्लम खुल्लम बताए वही भक्ति रही भूतानाम अमृत और ताया क्या बताया गोपियों को बताएं मई भक्ति रही भूतानाम अमृतोत्ताय कलपते अरे हमारे ऊपर जो भक्ति होता है जीवों का यही वस्तव अमृत इसको चाको इसको खाओ फिर दोबारा आना नहीं पड़ेगा दोबारा इस जगत में आके क्या करोगे इधर क्या रखा है कुछ नहीं है तो ये जो अभिपक्क कसाया नम दुदस अहम कुजोगी नाम ऐसा विचार हुआ तो भगवान ने क्या किया उनको बोले अगले कल्पों में मेरा परसद बांधोगे तो ये जो नारद जी हैं पूर्वकल्प का बात कर रहे हैं उसी समय वो बच्चा कहें कह रहे हैं कि नारद जी जो हमने धीरे धीरे अपना थोड़ा कोशिश में थे जो चेष्टा किया और थोड़ी समय में हमारा शरीर शांत हो गया किसका उसका लगन भगवान का ओर था जगत का ऊपर नहीं था उब गया था जगत से और हमारा कोई सब चिंता नहीं है तो कुछ ही समय में उनका शरीर शांत हो गया संसार जीवन में वो प्रविष्य नहीं हुए और इसका बाद इनको भगवान ने सुजग दिया सुंदर भगवान ने आपको बताया मत काम अच्छा यहाँ बोला ऐसा करके आज हमारा ऐसा कीपा हो गया तो नमा अन अनंत अतत्रप तो तो पठन गुझा भद्राणी कृता च स्मरण गांग पर्यटन तुष्ट मना गृह कालं प्रतीक्ष कालं प्रतीक्षम अमदो विम स्वर बोला जब ऐसा हमारा ऊपर आदेश हुआ आकाशवाणी नारद जी बोले तब तो हम क्या भगवान का नाम लेते लेते भगवान का कीर्तन करते करते एकदम इधर उधर विचरण करते लगे कोई चिंता नहीं है भगवान का नाम और ये समय के लिए प्रतीक्षा में थे कब हमारा शरीर छूटे इसका हमारा प्रतीक्षा था क्योंकि भगवान ने बोले शरीर छूटने का बाल व्यवस्था हो जाएगा तेरा तो हमने अपेक्षा किया और उसका बाद हमारा शरीर नपतत नपततत् पंच, पंच कहा हमारे ये पंचभौतिक शरीर को शांत हो गया और उसके बाद मरीची मिस, मरीची मिश्रा ऋषयो प्राणिभ्यो अहं चगिरे सहस युगो पर्यतम उत्था एदम शिक्षिकतः भगवान का भगवान ने क्या होता तो सारे जीव क्या होता है भगवान का अंदर रहता है जब शिष्टि नहीं रहता पूरा प्रलय हो जब महाप्रलय सारे जीव बीज रूप में भगवान का अंदर विराज करते है जस एक क निशेषित काल मथावलंबो जीवंती लोम बिजा जगदन्न था विश्वर महान स इहो यश कला विशेषो गोविंद माधिपुरुषम तमहम भजा ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान का जो तत्व देखा ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी जो कहे वो अभी भी आप जाओ बुद्धिकाश्रम में सुबह के में चार बजे ये चलता है बल जी जा जिसका निश्साश के द्वारा अनंत ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं ऐसा करके ले ले सारे ब्रह्मांड उसके अंदर चले जाते हैं समझा मेरा बात ऐसा जो स्थिति है मैं अपेक्षा किया सहस्व पर्यंतो उत्थायेदम उत्था भगवान जब सृष्टि करने के लिए आंखें खोला तो सृष्टि करने के साथ क्या होता है भगवान गीता में बोला या हमने क्या करता है हमने क्या करता है इखन क्रिया के द्वारा हम दृष्टि के द्वारा जितना सारे जीव राशि है सब माया का गर्भ में आधान कर देते हैं ये जो इखन है भगवान महाविष्णु का साथ माया का कभी भी स्पर्श नहीं होता महाविष्णु से ऐसा करके आंखें खोलते हैं खोलने के साथ साथ जितना जीव सारे जीव हैं सारे प्रकृति का गर्भ में जैसे गर्भ आधान होता है बहुत सारे सृष्टि का प्रकरण आएगा विशेष करके तृतीय स्कंध में हम सब चर्चा करेंगे सृष्टि का प्रकरण ध्यान से सुनोगे पूरा एकदम हट जाएगा माया क्या बोला जाता है सब हट जाएगा तो उस समय में क्या हुआ जैसे ऋषि मुनियों का उद्भव हुआ मरीचि मिश्रा ऋषयो प्राणिभ्यो अहंच से और मरीचि मिश्रा ऋषयो ये सबका उत्पत्ति हुआ तो हमारा भी उत्पत्ति हुआ हुँ? ऐसा करके आर भगवान ने हमको देवदत्तम इमाम बेनम सौर ब्रह्म विमूर्छितम सौर ब्रह्मो सौरव ब्रह्म मान ब्रह्म सॉर जिस जिस वादन में एक एक करके गए ब्रह्म शब्दों पाकि शब्द नहीं आएगा ये जगत का संगीतकार जो बीना आदि कुछ वादन करे उसमें जड़ शब्द पैदा हुआ और नारद जी जो बीना वादन करे कुछ संगीत करे उसमें एक एक शब्दों का साथ आशीर्वाद है क्या है वो तो शब्द ब्रह्म मूर्छितम शब्द ब्रह्म क्या होगा शब्द ब्रह्म सर्व ब्रह्म विभूषितम मूर्छ हरि गायो गाय मानुषरा अहम और इसका साथ साथ हम क्या किया अब हमारा नारद जी का ये जन्म है नारद जी बार भगवान का पीना मिला और सारे और जगत में कृपा करने के इधर उधर जाते हैं अभी प्रश्न आता है महाराज इसमें हमारा बड़ा भारी संशय आया नारद जी तो भगवान का पार्षद है इसका कैसे ऐसे हो गया ऐसा क्वेश्चन आता है जो नारद जी का हमने ये पुराण से बात बोला उपब्रहण नाम कर जो गंधर्व थे ये जो नारद जी पहले का ऐसा था इसमें अभी हम ज्यादा बता नहीं जाए तो आपका चक्कर आ जाएगा अभी हम न, जब आप भजन में उठोगे तब तो इस सिद्धांत तो को हम खुलेंगे जो हमारा गुरुवर्गो ने एक एक सोरी छोर के कैसे मंजूरी शोरी प्राप्त तो होता कैसे कैसे मंजूरी शोरी कैसे कैसे क्या होता क्या बात है एक एक करके विलास मंजूरी तो उधर है मारा तो भक्तिविलास तो गुस्से में बिलास मंजूरी कैसे हुआ ये सब क्वेश्चन को हम उत्तर देंगे इससे रिटिन डॉक्यूमेंट्स है हमने उत्तर देंगे बात में लेकिन आप भी उत्तर देगा समझ में नहीं आया तो जो इधर क्या हुआ ऐसे नारद जी जब अपना सारे घटना को सारे घटना को बताएं इसी समय वेदो जी को बड़ा आनंद लगा उसी समय उपदेश दिया इसी समय उपदेश तो दिया था नारद जी बोले वेदो जी को बताएं कि आपका अंदर में पूरा आनंद नहीं आने का एक ही कारण है आपने तो किए बहुत बहुत किए वेद उपनिषद पुराण आदि सारे कुछ आपने रचना किए हैं लेकिन भगवान का जो आनंदमय लीला है उसका बारे में आपने ज्यादा चर्चा नहीं किए महाभारत में किए थोड़ा वो स्पर्श किया ज्यादातर अपनी ये जग करो ये करो ये करो कर्मकांडी आदि सारे सब चीजों में आपका उपदेश रहा इसमें क्या होगा जगतवासी का परिपूर्ण जो आनंदमय जो मंगल है वो नहीं मिल सकता क्योंकि स्वाभाविक जीवों का अंदर में भोगने का प्रिया है ही है किसी को माना करो तो होगा थप्पड़ लगाओ तो होगा हो नहीं इसके लिए क्या नियम है उसको प्यार करके उसको कीपा अगर मिले तो जिस दिन वो समझेगा कि महाराज ये तो माया का जो भोग है ये तो महाराज फांसी का फंदा हमको लटकाया जाएगा तब तो वो खोदी छोड़ देगा अभी आप मारोगे पीटोगे तो क्या होगा क्या हम मार के बम्होचरी बनाएंगे क्या पीठ के ब्रम्मोचरी बनाएंगे सन्नासी बनाएंगे ये अपने आप अपना आचरण को कैरेक्टर अपना चरित्र अपना आचरण अपना स्वभाव को एकदम कायम रखो गुरु वैष्णव का अनुगत में भजन करते चलो आपका चरित्र आपका स्वभाव आपका एक एक प्रवचन आदमियों का अंदर में एकदम एकदम परमानेंट एक एक्टो एक स्टैंप लगा के छोड़ेंगे ये गुरु वैष्णव का आचरण है अगर आचरण नहीं है तो जितना भी कथा बाजार में ले आओ तो उसका कोई कोई असर नहीं पड़े सुनोगे थोड़ा बहुत नाचोगे कूदोगे और देखोगे भी लेकिन उसका जीवन झांकी मर के देखो क्या कैरेक्टर है उसका क्या कर रहे हैं गंदेगी फैल रहा है लेकिन स्टिल यू वांट टू हियर हिम सारे दुनिया जाके वृंदावन में वो लोगों का पासी ही कथा सुनेगा सारे जयगा एकदम तो नाचने कोते इधर मालाई खा रहे हैं इधर भगवत कथा सुन रहे हैं क्या मोज है इन लोगों को तो मालाई खाना और इधर उधर घूमना यही काम है ये तो वृंदावन दर्शन के लिए नहीं जाते अगर वृंदावन जैन दर्शन के लिए वो लोग जाते तो एक एक वो व्यक्ति का चरण धुल्हे हम माथे पे लेते तो वृंदावन दर्शन के लिए नहीं जाते गाड़ी लेके आया एक जगह पार्किंग कर दिया महाराज मलाई खाना शुरू कर दिया चप खाया इधर उधर घूमा और इसी हाथ में बिहारी जी को भी माला दे दिया थोड़ा मिठाई दे जैसे बिहारी जिंदगी में कभी खाया ही नहीं मेला पहना ही नहीं जूठन का गाइम तो है नहीं ऐसा है तो इससे क्या बिंदावन दर्शन नहीं होता तो यह बैजेब जी किसी को माना करो तो वो तो होगा नहीं लेकिन आप हरी कथा बोलते रहो वो अगर थोड़ा बहुत विश्वास के तार विश्वास के स्वाद वो कथा सुनते रहे तो अपने आप उसको कुछ करने का दे, देखोगे मारने पीटने का करने अपने आप भजन करने इसी बात को हम बोलने गए तो हमारे ऊपर सब गुस्सा हो जाता हम जब बोलने जाते हैं महाराज ये सब क्या कर रहे हो पॉलिटिक्स क्यों ये सब क्यों कर रहे हो सारे छोड़ दो ये जो गुरु आपको मिला है बैठो गुरुजी के सामने बैठ के कीर्तन करो जब आपका कोई स्वार्थ नहीं होगा तो किसी भी जगह लड़ाई का कोई संभावना नहीं है लड़ाई तो तब तो तो होता है जब आपका मकसद है भगवान को रिझाना संतुष्ट करना इनका मकसद है भगवान को संतुष्ट करना सब कोई कायदा जितना आदमी सारे एक उद्देश्य आकार भगवान को संतुष्ट कर बोलो आप लोगों में हमारा साथ लड़ाई होगा कब लड़ाई होगा जो ऐसा हम प्रवचन करे तो उसका खिलाफ चल रहे हो तो बोला महाराज का प्रवचन बंद कर दो अरे हाँ बच्चा है हम तो अकेला ठाकुर जी को सुनाते हैं अकेला अकेला सूर्य गुण में अकेला ठाकुर जी को भागवत सामने ठाकुर जी है और हम हैं कोई नहीं है सारी फका तो हमने ठाकुर जी को सुना तो हमको कोई ऐसा रुचि नहीं कि लाखों आदमी सुने तलिया बजाय किसी का जिंदगी परिवर्तन हो तो जाता है हो जाए तो अच्छा है तो चैतन्य महाप्रभ का जो चैतन्य भागवत है चैतन्य चौत्य में तो उधार देखो जो चैतन्य महाप्रभ का जितना सारे पार्षद थे उन लोगों में कभी लड़ाई हुआ क्यों उन लोगों का सारे मकसद था चैतन्य महाप्रभ का चरण का मधुपान करना और भगवान का खूब भजन करो सारे एक उद्देश्य चैतन्य महाप्रभ कैसे संतुष्ट हो किसी का दूसरा कोई मकसद नहीं था इसीलिए उसको सोसाइटी फॉर्मेशन का जरूरी नहीं था वकील का पास जाना नहीं पड़ा वकील का पास जाएगा महाराज रिटिन करो इतना इतना कमिटी मेंबर रहेगा इसमें इसका ए, ये ये जुमा रहेगा ऐसा दरकार है कुछ दरकार नहीं था अभी तो सोसाइटी फॉर्मेशन जरूरी हो गया और सोसिटी सोसाइटी फॉर्मेशन के बाद भी कोई देयर इज नो गारंटी यू कैन स्मूथ यू कैन स्मूथली रन योर सोसाइटी देयर इज नो सच गारंटी मारा क्षमा करना ये सच्चाई को बोलने के लिए सुनो इसमें मंगल होगा तो वेदव्यास जी को ऐसा ही बताए तो आपका अंदर में कमी इसलिए महसूस हो रहा है परिपूर्ण आनंद इसलिए नहीं रहा हो रहा है कि आपने भगवान का जो अपराकित भगवान का जो अप्राकित लीला विलास इसमें अब डुबकी नहीं लगा इसका बारे में जगतवासी को अमृत नहीं पिला महाभारत पहन के महाभारत पैर अगर पाठ करे उसमें ज्यादातर 100 भाग में निरानबे पॉइंट नाइन्टी 99 परसेंट आदमी दूसरा रास्ता चले बोले ऐसा जीरो परसेंट कैन बी सेप्ड बच सकता है कि उसके अंदर में ऐसा पूर्व संस्कार है उसको एक्सट्रैक्ट उसका अंदर में जो मूल जो है एक्सट्रैक्ट जैसे भागवत का बारे में बताया ना भारतर्थम विनिर्णय महाभारत में क्या लिखा है उसका अर्थ क्या है तुम क्या समझोगे वो समझने वाला तो बहुत कम होगा जिसका कृपा है ऐसा करके तो अब अब्यास अब नारद जी चले गए तो वेद व्यास जी सरस्वती नदी का किनारे बैठकर आचमन किए करके पी रहा एकदम चुपचाप क्योंकि नारद जी बोल बोल के गए आप धीरे धीरे चिंतन करो सब आपका अंदर में आएगा आशीर्वाद करके ऐसे तो वेदो जी कोई सा, मामूली आदमी नहीं है वो तो सक्ता है, और यहां क्या हुआ देखा उसका साथ साथ आश्चर्य चीज देखा भक्ति जोगे न मनुष्य सम्मत प्रणीत अमले अपशत पुरुषम पूर्णम मायाच तदपाश्रयम तो बोले महाराज देखे वही पुरा, पुरुष पुराण सुनासन पुरुष को देखे एक झांकी उसका साथ देखिए महाराज उसका पीछे कोई एक देवी है जो माथा को ऐसा शरम के मारे ऐसा करके माथा को जैसे देखने से लज्जा हो रहा है लज्जा हो रही है उसका एक देवी को देखें वैस बोले वो पुरुष पुराण थोड़ा झाकी दर्शन दिए और हमने देखे जो उसका पीछे एक माया देवी है वो अपना शरम के मारे एकदम सर को झुका भगवान का पीछे सामने आ नहीं सकती ये बताए अपस पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम इनका पीछे उनका आश्रय में जो माया है दुर्गा देवी जो छाया माया जो अंतरंगा माया है जोगमाया वो नहीं जोगमाया तो अंतरंग है महामाया जो बाहर ये भगवान का सामने कैसे आए बेचारी उनको शर्म में आता है कि भगवान का जो काम है भक्ति देना ये तो जो विमुख आदमी है उसको पीछे भगाते है भाग डंडा लगा के यही तो काम है दुर्गा देवी क्या कहता है दुर्ग दुर्गा देवी का नाम है इट इज इट इज अ काइंड ऑफ फोर्ट इसको जेल बोला जाता है या फोर्ट इसका अंदर में जितना सारे बद्ध जीव इसको रखकर ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे जेल में आपने किसी गंदा काम किया आपको लेकर जेल में दाखिल कर दिया कब तक रहोगे जब कब आपका ट्रीटमेंट चलते रहेगा ट्रीटमेंट चलने का बाद अगर आपका पानिशमेंट 10 साल का 12 साल का है उसका बाद आपको रिहा दिया जाएगा आपको छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही माया देवी आपको इस जगत में पुरुष रूप दिया किसी को स्त्री रूप दिया वो सोचे ये स्त्री है ये पुरुष है बड़ा चलो संसार करें, ऐसा करके मोज हो गया संसार हो गया ये भागवत का सिद्धांत है पुंग स्त्रिया ये जो दोनों का जो बंधन है इसका ऊपर कोई बंधन नहीं है भागवत का विचार है नौ तथा असो भवेद बंधो बंधस् अन्य प्रसंगत यशित संघादि यथा पुंसो तथा तत्संग संगीत इसका व्याख्या कभी सुनोगे ये सुश्लोक आएगा कभी इस जगत में इसके बढ़कर बंधन नहीं है सबसे बड़ा बंधन पुंगसाम स्त्रिया मिथुन भाव तयोर मिथो तयोर मिथो पुंसाम स्त्रिया जो भाव है पुंसा स्त्रिया मिथुनि भाव में तम तयोर मिथो हृदय गम क्या पता है पूरा सपा है संस्कृत नहीं भी जानो तो पता चलेगा पुंगसा स्त्रिया मिथुन भाव में तम तयोर मिथो हृदय गम ये पुरुष और स्त्री समझ के बैठे हैं ये तो ना तो कोई पुरुष है स्त्री कुछ नहीं ये तो देहो है ये शरीर तो तुम्हारा भोगने के लिए तुम्हारा जो कर्म फैला है इसको भोगने के लिए पुरुष स्वरी दिया उसको स्त्री श्वरी दिया जब तुम्हारा पत्नी का अंदर से स्वर्य छूट जाएगा और तुम्हारा अंदर से आत्मा छूट जाए दोनों आत्मा अगर इधर खड़ा है कौन पुरुष कौन स्त्री कौन जानेगा पता चलेगा इसको बोलता है लिंगो शरीर अंदर में लिंगो श्वरी जब तक रैप्चर ना हो तब अब आपको मुक्ति नहीं है ये जो रक्तमांस का शरीर पंच ये जाने का बाद भी इसका अंदर में और एक शरीर है इसको बोलता है इसको बोलता है, इस है, ग्रौ, इस है। स्थूल शरीर और अंदर में और एक शरीर है इसका नाम है सातल बॉडी सुख शरीर ओ भक्ति भी न ठाकुर जिसके कीर्तन में बताए लिंग भंग से लिंग भंगो है अनाया जब तक आप ये सटल बॉडी को जो इसको जब रैप्चर ना करोगे एकदम फ्रैक्चर कर दे तब तो आपका मुक्ति होगा नहीं तो ये सही छोड़ेगा फिर आना पड़ेगा ये तो मुसीबत है तो ना तो कोई पुरुष है ना तो स्त्री है ये तो मान के बैठे हैं कि हम स्त्री है हम पुरुष है हम हम है बुढ़ी है ये नौजवान है तो ये तो शरीर का स्थिति है ये शरीर का स्थिति है ना तो ये बुद्धि है ना तो बुद्धा ना जायते मृयते आत्मा ये सब श्लोक आपने पढ़े हो गीता में शाश्वतो नित्यों ये सब तो पढ़े हो गीता में तो पढ़े हो सब लिखा है लेकिन किसी को अनुभव में नहीं उतारा यही बात है तो इसमें क्या हुआ तो जब ऐसा माया देवी को देखे कि पीछे माया देवी है क्योंकि उसका शरम आती है जया वो माया का बारे में बताया बैसदेव जी पीछे लो भगवान को सामने देखा उसका पीछे लो के मारे एकदम झुक के खड़ी है जया सन्मोहितो जीवो आत्मान त्रिगुणात्मकम परो ओपी मनुते अनर्थम तत्कृत पद्धति ये जो माया का पीछे जो देखे जादूगोरी माया इसका बारे में दे जया सन्मोहित तो जीवो इसके ही दादा सन्मोहित तो। सन्मोहितो मने सम्मेण महिता महित कथा रूपे मने थोड़ा बहुत सन्मोह नहीं मोह आया ऐसा नहीं सन्मोह ये माया के द्वारा ही ये दुर्गा देवी एजो जया सन्मोहित जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम ये माया देवी दुर्गा देवी क्या करती हैं ये विमुख जीव को त्रिगुण के द्वारा सतो रजोतम के द्वारा इसको बंधन करते हैं और नचाते हैं और इसका बात क्या हुआ किसी घटना ऐसा घटा तब तो विचार करके देखो रोना शुरू कर दिया मारा तो हम तो मारा गया हमारा सब गया महाभारत में एक कहानी आता है इसको ध्यान से सुनो इसके सब पता चल जाए महाभारत का छोटा सा कहानी बताए क्योंकि ज्यादा तत्व तो बोले तो दिमाग में नहीं रहता है क्या बोला था हमारा ये घटना एक राजकुमार राजकुमार राजकुमार सिंहासन में बैठे पिताजी मर गए राजा मर गए और उसका साथ किसी राजा ने लड़ाई हुआ उसका भी ताकत था राजकुमार को लेकिन उसका उतना बुद्धि नहीं है अभी राजकुमार है उतना बुद्धि पका नहीं है युद्ध में हार गए तमाम राज्यों राजधानी से उसको वो क्या किया उससे निकल गया क्यों रहे तो मर डालेगा कुछ करे कैदी बना लेगा युद्ध में हार गया तो उन्होंने क्या किया पूरा जंगल में चलेगा शादी नहीं हुआ शादी नहीं हुआ बस अकेला ही है राजकुमार है जंगल में जंगल में भटकते हुए क्या हुआ जन जंगल में भटकते भट, भटकते भटकते बड़ा चिंतित हुए अरे महाराज अब कहाँ जाए कहाँ जाए क्या करे राज्य तो गया हमारा कोई क्षमता नहीं कि राज्यों को उद्धार करे मेरा प्रजा गया राज्यों गया राजधानी गया यहाँ तक कि कपड़ा तक भी नहीं है जो कपड़ा पहने चेंज करके तो बड़ा विचार किया महाराज हमारा तो गया बड़ा दुखी हुआ अब भटकते भटकते महाराज एक जगह एक तालाब सुंदर एक जलाशय है उसके सामने एक महात्मा को देखा ओ महात्मा ऐसा था उसको देख के उसका चरम वैष्णव दर्शन है पवित्र है एक तो मर्गुन तो उसका दर्शन किया वो तो वैष्णव महात्मा थे उसका पास गया और दंडवत किया और दंडवत करके थोड़ा बताएं हम बड़ा दुखी है बोले दुखी किस बात का तो देखता है अब तो राजकुमार बार राजपुरुष हो बोले हाँ हम राजकुमार है है तो सही लेकिन हमारा पराजय हो गया हम अभी जंगल में भटक रहे हैं अभी हमारा स्थिति ऐसा सारे गया हमारा कुछ नहीं है हम क्या करें ऐसे जीने का भी कोई सहारा नहीं है अब बताओ हम जिए कैसे कुछ मार्ग दिखाओ कुछ रास्ता दिखा कुछ बताओ कि हमारा कुछ सुधार हो जाए तो महाराज वो संत महात्मा ने बड़ा कृपा करके उनको बताया देखो हमने तो मार्ग बताएगा लेकिन ये मार्ग तुम्हारा मन में ठहरेगा कि ठीक देखो विचार कर नहीं तो दूसरा एक मार्ग भी हम बता देंगे हमारा मार्ग पता है ठीक है एक मार्ग हम बता दें सुनो अच्छा देखो तुम जो राजधानी छोड़ के आए हो तुमको जो हटा दिया गया सारे पराजित हो गए हो तो एक मुहूर्त तो तुम हमारा सामने बैठ के देखो हमारी जिंदगी क्या है हमारा क्या है लोटा छोटा उठा है तो हमारा कोई चिंता है नहीं हैं जिंदगी में जो जीवात्मा जन्म लेता है तो ना तो कुछ लेके आता है ना कुछ जाने का टाइम में जे जाता है तुमने तुम्हारा समस्या तुम्हारा टेंशन तुम्हारा जो चिंतन है इसलिए है तुम ये सारे दुनिया का साथ अपना अपना संबंधों को जोड़ के रखे हो तुमने ये पकड़ के रखी हुई ये मेरा राजधानी है ये मेरा राजकोष है ये मेरा सारे मंत्री हैं सारे हैं हमसे उससे हटा दिया गया अब हम क्या करें यह तुम्हारा चिंतन है हमारा चिंता है हमारा कुछ है ही नहीं तो चिंता क्या है जिसका हेड ही नहीं है उसका हेडेक कैसे आएगा हमारा कोई बोलता है हमारा हमारा बहुत हेडेक है हम बोलते हैं हमारा तो हेड ही नहीं है तो हेडेक नहीं है जब भी देखो ऐसा मस्त है हेडेक कभी हमारा सरदर्द नहीं है कभी क्यों हेड नहीं है इसलिए देखो इतना चिंतित है तो उन्होंने संतों ने मार्ग प्रदर्शन किया देखो ना तो तुम जन्म के टाइम में कुछ लेके आए थे जाने के टाइम में लेके जाओगे तुम्हारा ये तो कमी है कि ये दुनियादारी का साथ तुम्हारा संबंधों जोड़ के अपना अपना अपने को बंधन में रखे हो दैट इज योर फॉल्ट दैट इज योर फॉल्ट एंड सल्यूशन इज दिस यू कैन लीड लाइक लाइफ योर लाइफ लाइक मी तुम अपना जिंदगी को हमारा माफी गुजारो तुम समझम तुम्हारा है ही नहीं जगत में कुछ ना तो माता है ना तो पिता है ना पत्नी है बीबी है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो चिंता गएगा अगर वो बोले महाराज ये तो बड़ा ऊंचा किसीम का विचार है हम तो ये विचार नहीं ले सके हम क्या करें हमारा जैसा बद्ध जीव को ले कुछ बता दो तो, तो फिर राजनीति बोलना पड़ेगा आपको तो राजनीति के बाद हमको आपको बोलना कि इच्छा नहीं है ये हमारा इच्छा नहीं कि आप कुछ कुछ ऐसा हमारा ये परामर्श है दूसरा अगर बांचना चाहो तो हमको बार बार बोल देते एक काम करो तुम एक काम करो तुम पराजित हो कि जंगल में भटक रहे हो हैं किसी आदमी के द्वारा या तो एक काम करो तुम स्वयं चले जाओ जो जो राजा तुमको पराजित ध्यान से सुनना जो राजा तुमको पराजित किया सीधा तुम्हें डर दर, डरने का क्या है सीधा चले जाओ आ जाके उसका सामने एकदम छलांग लगा डंडवत करके बोलो महाराज हमारा आप छोड़ के कोई गोती नहीं है आप ही मेरा पिता माता भाई बंधु है बचा लो हमको तो तुमको प्यार करेगा उठा लेगा ये भी हो सकता है उसका कोई लड़की है उसका साथ तुम्हारा शादी भी कर दे वो भी सकता है, है हुआ महाराज ऐसा भी हुआ दामाद बहुत अच्छा है देखने सुनने तो पराजित हो गया तो फिर गया तो ऐसे भी हो सकता है उसका लड़की है उसका साथ तुम्हारा तुम्हारा शादी भी कर दे वो राज्यों भी तुम्हारा दे दे और दहत में और तो दहेत में और बहुत कुछ दे दे ये भी हो सकता है और नहीं तो और एक रास्ता है तुम काम करो उसका साथ चले जाओ जाके धन्यवाद करके पड़ जाओ और ऐसा अगर ना हो तो उसको विश्वास जन्माओ सामने ऐसा कुछ काम करो कि आप उसका शुरू आप उसका बहुत भला चाहते हो ये राजनीति है ये हमारा बोलने का इच्छा नहीं फिर भी ये बोलते महाभारत का काम नहीं है तो एक काम करो तुम ऐसा ऐसा काम करते चलो कि उनको विश्वास हो जाए ये मेरा मंगल चाहता है तो दस बार बीस बार एक सौ बार मंगल का काम करो तो वो सोचेगा नहीं तो, तो लड़का बहुत अच्छा है ये आदमी बहुत अच्छा है तो आपको क्या करेगा कोई मिनिस्टर लेवल में नौकरी दे देगा तुमको मिनिस्टर लेवल रख लेगा तुम मिनिस्टर बन जाओ अब मिनिस्टर बन के क्या करो उसको क्या करोगे बहुत वो तो राजा को बहुत बुद्धि दे दो राजन ऐसा करना है ये योग्य करो ये करो वो करो ये को समाज सेवा करो बहुत बुद्धि दो ऐसा ऐसा आपका ऊपर पूरा भरोसा हो गया विश्वास तो आपका ऊपर भरोसा करता है जो वो करेगा वो करते करते उसका धन दौलत थोड़ा कमती हो जाएगा गरम कम हो जाएगा तो काम करेगे उन लोगों का अंदर में थोड़ा फूट डालना शुरू कर दो किसी के अंदर पॉलिटिक्स इसको बोलता है फिर कमी देख के फिर बाहर से सैन्य लेके के पर आक्रमण करो फिर उसको हटा दो फिर जगह ले लो इसका बोलता राजनीति ये लेने का इच्छा नहीं है ये राजनीति को बिल्कुल घीना माना गया राजनीति उच, उचित नहीं है इसको भगवान भी देखोगे जब जो सागर मंथन का बारी आएगा वही मुसिक बहुत भगवान ने बताया देवता लोग की बुद्धि ऐ वही मुसुक बौध व्यवहार करो जाओ देवता बोले तो समझा नहीं बोले वो भी समझा पड़ेगा क्या वही मतलब एक काम कर उसको सामने जा के बोला महाराज एक चूहे ने क्या किया घर में किसी ने ताड़ा किया चूहे क्या क्या दौड़ लगाते लगाते क्या किया एक सांप का पिटोरी था सांप का पिटोरी सांप का पिटोरी में सांप सा, सांप खेला देखा रहा था किसी ने वो चूहे क्या क्या दौड़ लगा के उसका तो दौर लगाने का टाइम याद नहीं था कहा जा रहा है जाके लगा के छिटोरी के अंदर चला गया और सांप ने ऐसा ऐसा कर रहा था तब जब पेटोरी बंद कर दिया जब पेटोरी सांप खेला बंद हो गया और पेटोरी बंद कर दिया तो सांप ने जब चूहे के देखा वो तो डरने लगा हमारा हम तो खा लेगा अभी क्या होगा थर कमने लगे तो सांप ने बड़ा बुद्धिमान है साहब ने बोले रे डरते क्या हुआ तुम भी बंधन में हो मैं भी बंधन में हूं तुम हमारा दोस्त हो अरे थोड़ी हम हाँ आपका दोस्त है अब देर उसे खा जाते हो ना ना विश्वास करो अब तुम मेरा दोस्त हो पर दोस्तों ने तो काम करना पड़ेगा तो एक काम करो मेरे लिए इसमें तुम्हारा भी रिहा हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा ये साप ये सपूरे साफ वाले क्या किया हमको पकड़ के ले आए जंगल से और पकड़ के रखे हम बाहर नहीं जा सकता मंत्र लगा के रखते हैं तो एक काम करो बोला हमको क्या करना है बोला पिचोरी को सोरा होल बना दो मतलब निकालने का रास्ता बना दो बोला निकालने का रास्ता बना दो तो आप हमको तो खाओ खा नहीं जाओगे ना, ना थोड़ी ऐसा होता है थोड़ी ऐसा होता है तो दोस्ती हो गया अब तो चूहे और सांप तो लड़ाई होता ही है लेकिन अभी तो दोस्ती है मैदान में अब बोला ठीक है वो चूहे ने क्या किया धीरे धीरे साफ ऐसा करते करते तो उसका होल बना दिया जब होल बना दिया साफ निकालने का जगह हो गया चालान से उसको पकड़ा और खा लिया बाल भोग कर लिया और फिर अपना सूराख से निकल गया हो गया समझा मेरा भगवान जी ने वो जो अमृत मंथन का बारी आएगा इसमें देखोगे वही मुश्किल ये जो व्यवहार ये भगवान ने हमारा शिक्षा के लिए नहीं बोला या अपना जो भक्त आप ये विचार भी सुनोगे जो अपना देवता लोगों में जितना सारे कमी है सब ठीक है लेकिन देवता लोगों में एक अच्छा है जब भी कोई मुसीबत आए तो सायरे डायरेक्ट भगवान का बस जाते हैं देवता लोगों में बहुत कमी है कभी कभी बहुत गलती भी करते हैं लेकिन एक अच्छा गुण है जब भी कोई मुसीबत आए तो सी सीधे भगवान का वो भगवान बचाओ ये गुण है इसीलिए भगवान ही उसको थोड़ा रास्ता मार्ग दिखाते हैं। और ओसुर को ओसुर का ऊपर जय प्राप्त करने के लिए अगर भगवान वही मुसीब के कुछ आइडिया दे दिया इसमें कोई दोष नहीं है तो भगवान तो निरपेक्ष है सूर्य लोगों को अमृत तो नहीं देना है इससे भगवान ने यह बुद्धि दिया विचार करके देखो बे बाद में अभी तो समय हो गया आप लोग क्या करोगे हमको तो बोलना ही आनंद लगता है तो यहाँ खत्म करें और क्या करें करे हत सको बदता विवाद संगवाद भुगो भवंती कुरबंती चाम मुहुरात्मोह तस्म नमो अनंतुणाने वाचाकुर्ग से कृपा पतितानं पतितान पापनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः ओ नमो भगवते तस्मी जत एक चिदात्मक पुषा परशाय पर्षा मही बड़े ओम नमो भगवते तस्मी यतोत चिदात्मक पुरुषाय आदि विजयो परसाया भी धीमह गजेंद्र जी ये स्तुति कर रहे हैं नमो भगवते तस्मी आपको हम हाँ दंडवत कर, कर कर रहे हैं यतोत चिदात्मक ये चिद जग चिदात्मक चिद अचिद जो है जिससे प्रकाशित हुए हैं आदि पुरुष पुरुषाय आदि विजाओ जो आदि पुरुष जिनसे सब आया है परेशाय भी धीमहती थी परे परो ईशो परेश किसको बोला है परो ईशो पर देवता परात पर इसको उसको हम ध्यान करें बांसाकल पतुर्वस्यो कृपा सिंधु पतिथान पावन अभ्यो वैष्णव अभ्यो नमो